योग क्या है राजयोग अहिंसा या प्रेम सत्य अस्थ्य संयम और उपहारों को न लेना इन पांच गुणों की साधना यम कहलाती है अंतिम विश्लेषण में यह पाया जाता है कि मन चंचल रहता है क्योंकि हम बाहरी परिस्थितियों के प्रति बड़ी शीघ्रता और असह्य रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं एक मनुष्य जब क्रुद्ध होकर बोलता है तो हम शीघ्र ही उत्तेजित और असंतुलित हो जाते हैं हम उसका प्रतिकार क्रुद्ध शब्दों से ही करते हैं हम बकवादी होकर असंतुलित हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति सत्यानुभूति के प्रति शीघ्र विकास की उम्मीद कभी नहीं कर सकते यद्यपि वे ध्यान के समय मन को शांत रखने में सक्षम होते हैं इसलिए पतंजलि हमें अहिंसा और प्रेम की साधना करने के लिए कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने में सबके लिए सच्चा प्रेम यहाँ तक कि अपने पुराने दुश्मन के लिए भी ला सकता है तो उसे मानसिक शांति को खोने का खतरा नहीं रहता वह मनुष्य जो सबको प्यार और क्षमा करता है वह स्वभावता शांत होता है स्वयं सदा शांत होने के कारण ध्यान के समय न वह केवल मन को एकाग्र करने में सरलता का अनुभव करता है दल की वह जागृत अवस्था में भी शांति बनाए रखता है मन वचन और कर्म से सत्य की साधना का प्रभाव आध्यात्मिक विकास के लिए कोई कम लाभदायक नहीं है सच्चा आदमी सदा ही स्पष्ट और निर्भिक होता है क्योंकि उसे कुछ भी छिपाना नहीं पड़ता और किसी भी प्रकार के छल से उसे दिमाग को बोझिल या अशांत करने की भी आवश्यकता नहीं रहती लगातार साधना द्वारा किसी भी व्यक्ति के लिए सत्य में ऐसे दृढ़ विश्वास को विकसित करना संभव है कि वह अंत में किसी भी स्थिति में जीवन की कठिन और विचित्र समस्याओं का सामना कर सके जीवन अनावश्यक रूप से हम लोगों के लिए जटिल हो जाता है या तो हम सत्य को छिपाते हैं या उसे तूल देते हैं क्योंकि हम टेढ़े बोलने के अभ्यस्त हो गए हैं सत्यवादी होने के आडंबर के प्रयास में हम बहुत बड़ी उपयोगी मानसिक क्षमता खो देते हैं और हम अपनी जीवन यात्रा को अनावश्यक रूप से कठिन बना लेते हैं वह व्यक्ति जो पूर्ण रूप से अपने और दूसरों के प्रति ईमानदार है समग्र रूप में जीवन को सरल पाता है और अपने विचारों को एक लंबी अवधि तक उच्च स्थिति प्रदान करने में उनकी अपेक्षा अधिक सक्षम होता है जो सत्य को छिपाने में कुशल नहीं होते या सफलता के लिए कुछ भी करने को प्रस्तुत रहते हैं वह मनुष्य जिसने निर्लोक की साधना की है वह सांसारिक इच्छाओं द्वारा विचलित नहीं होता वास्तव में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम हैं, लेकिन हम में नकली आवश्यकताओं की संरचना की प्रवृत्ति सदा ही रही है मनुष्य आधिक्य के चक्कर में तब तक घूमता रहता है जब तक कि उसकी सारी शक्ति उन आवश्यकताओं की तृप्त में नष्ट नहीं हो जाती और इस प्रकार उच्च चिंतन के लिए उसके पास समय नहीं रह जाता संयम ब्रह्मचर्य एक दूसरा गुण है जो किसी भी प्रकार की योग साधना के लिए आवश्यक है वह व्यक्ति जो विचार वाणी और कर्म से पवित्र होता है वह अनेक कठिनाइयों से मुक्त होता है जबकि वासना का गुलाम व्यक्ति इन दुखों को स्वयं बुला लेता है संयमित आदतें मानसिक शक्ति के संग्रह में समर्थ बनाती है जिसे एक साधक उच्च जीवन के निर्माण में आसानी से लगा सकता है आध्यात्मिक साधकों ने अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए जिन तरीकों को संग्रह किया है वे शरीर पर विविध प्रकार की तपस्याओं के कष्ट सहे हैं इस शरीर को असीसी के संत फ्रांसिस बंधु कहा करते थे शरीर निसंदेह रूप से मन पर अत्यधिक प्रभाव डालता है लेकिन जैसा कि सभी बड़े रहस्यवादी शीघ्र ही जान गए मन के नियंत्रण के लिए शारीरिक यातना ही काफी नहीं है इसके विपरीत एक स्वस्थ शरीर प्रायः एक स्वस्थ मन के लिए पूर्वाकांक्षित होता है केवल वही व्यक्ति जिसने अपने दिव्य स्वभाव को आंशिक रूप से ही सही जान लिया है और ऐसे ज्ञान के स्वरूप जिसका मन समग्र रूप से परिवर्तित हो गया है विचार वाणी और कर्म से पूर्ण रूपेण पवित्र हो सकता है दूसरों को संघर्ष करना पड़ेगा और उन वासनाओं से अपने को तब तक सुरक्षित रखना पड़ेगा जब तक कि वे लोग ऐसे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते एक बात निश्चित है किसी भी प्रकार के कठिन सदगुण जैसे जीवन में संयम का बरतना आदि की साधना में यह सदा ही अपेक्षित है कि नकारात्मक विचारों की अपेक्षा सकारात्मक विचारों पर विशेष बल दिया जाए जैसा कि श्री रामकृष्ण कहा करते थे अगर तुम पूर्व दिशा की ओर जाते हो तो तुम पश्चिम दिशा से उतने ही दूर हो एक व्यक्ति भगवान या सत्य के प्रति जितना ही वास्तविक प्रेम प्राप्त करता है वह उतना ही बुरे विचारों के प्रवेश से सुरक्षित रहता है यह मन का आवश्यक नियम है जिसे मनोविश्लेषणवादी उदात्तीकरण कहते हैं कोई व्यक्ति जो योगी होना चाहता है उसे दूसरों से उपहार लेने के संबंध में बड़ा सावधान रहना पड़ेगा इस संसार में बहुत कम व्यक्ति हैं जो सचमुच में निस्वार्थी हैं इसलिए अगर कोई व्यक्ति दूसरों को कुछ देता है उसमें कुछ स्वार्थ भाव या अपेक्षा रहती है साधारणतः या अवचेतन मन में जिसका बुरा प्रभाव चाहे बहुत दिनों के बाद ही सही लेने वाले के मन पर पड़ता ही है क्योंकि सभी मन एक जैसे हैं जब तक कि जैसा कम ही होता है दान के पीछे बिल्कुल ही कोई कुभाव को न हो और पूजा के रूप में प्रदान किया गया हो दान लेना ठीक नहीं अन्यथा प्राप्तकर्ता की एकाग्रता में किंचित दोष आ ही जाएगा इसलिए योग के किसी भी पथ के साधक को अविवेकपूर्ण दान की स्वीकृति से अपने को बचाना होगा